साधना की अद्भुत प्रणाली केनो स्वामी आत्मानंद देवियों और सज्जनों केनोपनिषद पर हम आज तीसरा चिंतन करने जा रहे हैं विगत दो दिनों से हमने शिष्य का प्रश्न देखा और गुरु ने उसका क्या उत्तर दिया इस पर भी हमने विचार किया यह भी कहा गया है कि यह उपनिषद विद्या भीतर की ओर झाँकने की विद्या है ज्ञानेन्द्रियों के सहारे हम बाहर सब कुछ जानने की चेष्टा करते हैं किंतु हमारा मन क्या है जिसकी सहायता से सब कुछ जाना जाता है इस प्रश्न पर हमारा विचार भोधा नहीं जाता पश्चिम देशों में भी मनोविज्ञान पर बहुत अच्छा काम किया गया है किंतु जितना मौलिक कार्य हमारे देश में मन पर किया गया है वैसा और कहीं पर नहीं मिलता है एक बात कही जा सकती है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता फ्रायड जो काम कर गए हैं उसकी तुलना भारतीय मनोविज्ञान में कहाँ है इस प्रश्न का उत्तर यह कह कर दिया जा सकता है कि फ्रायड ने अवश्य मन को समझने की चेष्टा की वैज्ञानिक पद्धति से यदि किसी व्यक्ति ने मन के स्पंदनों मन की वृत्तियों के बारे में जानने की कोशिश की तो कहा जा सकता है कि वे फ्रायड थे किंतु भारत में फ्रायड की अपेक्षा अधिक गहराई से मनस्तत्व का विश्लेषण किया गया और इसीलिए भारत के मनोविज्ञान की एक विशेषता हुई जो पश्चिमी मनोविज्ञान के पास नहीं है और वह विशेषता है मन को पकड़ना फ्लाइड नहीं मानते थे कि मन को पकड़ा जा सकता है वे मानते थे कि मन की तीन अवस्थाएं हैं और मन इन तीनों अवस्थाओं में विचरण करता रहता है इन तीन अवस्थाओं को उन्होंने चेतन अवचेतन और अचेतन नाम दिया इन तीनों का उन्होंने बहुत सुंदर विश्लेषण किया मनुष्य के जीवन में रोग दिखाई देते हैं बहुत से रोग ऐसे हैं जिनकी चिकित्सा केवल देह की चिकित्सा से नहीं हो पाती है फ्राइड ने पहले पहल साइक्रोसोमेटिक डिजीज मनोशारीरिक रोग कहकर हमारे सामने मन के रोगों को भी प्रदर्शित किया साइक मन के लिए प्रयुक्त होता है सोमा का अर्थ होता है शरीर तो साइकोसोमेटिक डिसीज कहने का अर्थ यह है कि वह रोग जो मन में है जिसकी जड़ मन में है किंतु जो शरीर में आकार के रूप में दिखाई देता है सब चिकित्सक शरीर के रोग को दूर करने की कितनी भी चेष्टा करें लेकिन जब तक मन की चिकित्सा नहीं होगी जब तक रोग को जड़ से दूर नहीं किया जा सकता तब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा ऐसे बहुत से प्रकरण उस समय आने लगे यह फ्रायड की प्रतिभा थी जिसके बल पर उन्होंने देखा कि मनुष्य का मन रोगी है और वह रोग शरीर पर आकर के प्रतिफुलित होता है जब तक मन की चिकित्सा न हो तब तक शरीर भी ठीक नहीं होता है इसके जन्मदाता फ्रायड थे इसको हम मन चिकित्सा तत्व कहते हैं इस क्षेत्र में फ्रायट का काम मौलिक था किंतु वे एक बात नहीं मानते थे कि मन की कोई चौथी अवस्था भी हो सकती है यह विशिष्टता अपने यहाँ भारत में रही भारत में मनुष्यों ने मन को देखा मन का विश्लेषण किया और यह जानने की चेष्टा की कि मन चेतन है अथवा जड़ उन्होंने यह पाया कि अंतो मन भी जड़ ही है जैसे शरीर जड़ है वैसे ही मन भी जड़ है तब प्रश्न उठा कि मन में जो चैतन्य दिखाई देता है वह क्या है शरीर जड़ है इसका हमें बोध होता है क्योंकि जो व्यक्ति मर गया यदि उसके शरीर में चैतन्य होता तो शरीर मुर्दा के समान नहीं पड़ा रहता उसमें भी चेतना होती किंतु देखा जाता है कि मृत व्यक्ति के शरीर में चेतना नहीं रहती इसलिए यहाँ पर बहुत चिंतन किया गया कि आखिर वह मन क्या है क्या मन भी शरीर के समान जड़ है अंत में यहाँ गवेशकों अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा पाया गया कि मन भी जड़ है शरीर स्थूल जड़ है और मन सूक्ष्म जड़ है यह जो मन चैतन्य सा दिखाई देता है यह उसकी अपनी चेतनता नहीं है बल्कि हमारे भीतर एक चैतन्य तत्व है जिसे हम आत्मा या ब्रह्म कहें उस चेतनता से अपनी चेतनता प्राप्त करता है वह कैसे प्राप्त करता है एक उदाहरण दिया जा सकता है चंद्रमा क्या सूर्य के समान ज्योति है प्रकाशवान है हम पढ़ते हैं कि नहीं यदि नहीं है तो चंद्रमा हमें प्रकाश कैसे देता है इसके उत्तर में कहा जाता है कि वह सूर्य से अपना प्रकाश प्राप्त करता है सूर्य के परावर्तित प्रकाश से चंद्रमा चमकता है चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है किंतु सूरज से प्रकाश लेकर वह हमें प्रकाश देता है और हमें ऐसा लगता है कि चंद्रमा प्रकाशवान है ठीक इसी प्रकार मन है तो जड़ पर वह उस चैतन्य तत्व से चेतनता प्राप्त करता है इसलिए ऐसा लगता है कि मन चेतन है पर वस्तुतः मन चेतन नहीं है